संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रभु दयाल श्रीवास्तव की कुछ, कुछ बाल कविताएं। अब मत चला कुल्हाड़ी अब मत चला कुल्हाड़ी बंदे अब मत चला कुल्हाड़ी देख रहा तू कुल्हाड़ी इसी ने काटे कई पेड़ नहीं किसी को छोड़ा बंदे बूढ़े युवा अधेड़ भूखी नदिया सूखे नाले नंगी हुई पहाड़ी बंदे अब मत चला कुल्हाड़ी कहाँ मकोरे कहाँ करूंदे झरबेरी की बाड़ लुच लुच लाल गुमचिया ओझल जंगल हुए उजाड़ घूम रहे जंगल में आरे नहीं रुक रही गाड़ी बंदे अब मत चला कुल्हाड़ी बादल फटा जल जले जैसा पानी ढेरम ढेर एक दिवस में तीस इंच तक हुआ गजब अंधेर सूखा पसरा बाढ़ आ गई धरती बहुत दहाड़ी बंदे अब मत चला कुल्हाड़ी दो पहिया मोटर कारों के सड़कों पर अंबार आसमान में ईंधन छोड़े विष से भरे गुबार कान फोड़ते कोला हलने भूखी छाती फाड़ी बंदे अब मत चला कुल्हाड़ी पर्यावरण प्रदूषण की यूं होती घर घर बात किंतु समस्या के निदान में नहीं किसी का साथ बना नहीं, नहीं कोई भी, भी पाया सबने, सबने बात, बात बिगाड़ी बंदे, बंदे अब मत चला, चला कुल्हाड़ी अभी समय है, है अब भी चेतो दुनिया, दुनिया भर के, के देश चीन अमेरिका, अमेरिका ने ओढ़े हैं नकली झूठे वेश पर्यावरण प्रदूषण के ये सबसे बड़े खिलाड़ी बंदे अब मत चला कुल्हाड़ी अब मत चला कुल्हाड़ी बंदे अब मत चला कुल्हाड़ी अम्मा को अब भी है याद नाना खेतों में देते थे कितना पानी कितना खाद। अम्मा को अब भी है याद उन्हें याद है तेलन काकी सिर पर तेल रखे आती थी दिवाली पर दिए कुम्हारे चाची घर पर रख जाती थी मालिंग काकी लिए फुलहरा तीजा पर करती संवाद अम्मा को अब भी है याद चना चबीना नानी कैसे खेतों पर उनसे भिजवाती उछल कूद करते करते वे रास्ते में मस्ताती जाती खुशी खुशी देकर कुछ पैसे नाना जी देते थे दाद अम्मा को अब भी है याद खलिहानों में कभी बरूनी मौसी भुने सिंगाडे लाती उसी तौल के गेह लेकर कर भरी टोकनी घर ले जाती वही सिंघाड़े घर ले जाने अम्मा सिर पर लेती लाद अम्मा को अब भी है याद छिवा छिवो अल्प गोली कंचे अम्मा ने बचपन में खेले, नाना के संग चाट पकोड़ी खाने वे जाती थी ठेले छोटे मामा से होता था अक्सर उनका वाद विवाद अम्मा को अब भी है याद नानी थी धरती से भारी नाना ना थे अम्बर से ऊंचे हंसते हंसते बतियाते थे सब दिन उनके बाग बगीचे घर आंगन में गुंजा करते हर दिन खुशियों से सिंह नाद अम्मा को अब भी है याद आई कुल्फी अम्मा अपने बटुए में से कुछ तो नोट निकालो बाहर बिकने आई कुल्फी चार पांच मंगवा लो पापा के तो दांत नहीं है तू भी न खा पाती तीन चार तो मैं खा लूंगा एक खाएगी चाची अम्मा बोली राजा बेटा बटुआ तो है खाली जरा देर पहले पापा ने कुल्फी चार मंगा ली दो दो पापा ने खाली है मैंने भी दो खाई तुझे हुई है सर्दी बेटा तुझको नहीं दिलाई आधी रात बीत गई आठ लोरियां सुना चुकी हूँ परियो वाली कथा सुनाई आधी रात बीत गई भैया अब तक तुमको नींद ना आई थपकी दे दे हाथ थक गए कंठ बोल बोल कर सूखा अब तो सोजा राजा बेटा तू है तूर तूर मेरा लाल अनोखा चूर चूर मैं थकी, मैं थकी, थकी हुई हूँ सचमुच लल्ला राम दुहाई। आधी रात बीत गई भैया अब तक तुझको नींद न आई सोए पंख पखेरु सारे अलसाए हैं नभ के तारे करे अंधेरे पहरेदारी धरती सोई पैर पसारे बर्फ बर्फ हो ठंड जम रही मार पैर मत फेंक रह आधी रात बीत गई भैया अब तक, तक तुमको नींद न आई झपकी नहीं लगी अभी तो सुबह शीघ्र न उठ पाओगे यदि देर तक सोए रहे तो फिर कैसे शाला जाओगे समझा समझा हार गई मैं बात तुम्हें पर समझ न आई आधी रात बीत गई भैया अब तक तुमको नींद न आई अब तक तुमको नींद न आई ईश्वर ने जो हमें दिया है चूहे ने न्योता चिड़िया को बोला घर पर आना आज बनाना है चूहिया ने नई डिश वाला खाना पिज्जा बर्गर चाउमीन है इडली डोसे भी हैं। अगर ठीक ना लगे तुम्हें तो बड़े समोसे भी हैं। कोल्ड ड्रिंक भी तरह तरह के हमने है मंगवाए जूस संतरे सोडे, वाले घर पर ही बनवाए चिड़िया बोली अरे अनाडी यह कचरा क्यों खाता गेहूँ दाना रोटी चावल तुझे नहीं क्या खाता हमें प्रकृति ने दिया शुद्ध जल दिए अन्न के दाने किया धरा पर मन आनंदित शीतल शुद्ध हवा ने इंसानो ने जिसे बनाया उससे क्या है नाता ईश्वर ने जो हमें दिया है हमको वही सुहाता हमको वही सुहाता अभी आप सुन रहे थे प्रभु दयाल श्रीवास्तव की कुछ बाल कविताएं स्वर भारती परिमल